सरकारी श्रोताओं को पवन का नमस्कार जन की बात कार्यक्रम में आज हम एक बार फिर बात कर रहे हैं किसानों के मुद्दे पर किसान आंदोलन पर क्योंकि इस समय किसान आंदोलन ही देश का सबसे बड़ा मुद्दा है आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड सत्यवान से जो की लगातार इस आंदोलन में सक्रिय है इनका पूरा संगठन और उसके कार्यकर्ता आंदोलन को सफल बनाने में लगे हुए है उनसे हम आंदोलन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे कॉमरेड सत्यवान आपका स्वागत है जी पवन भाई आपके भी स्वागत है नमस्कार जी सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप और आपका संगठन इस आंदोलन को किस रूप में देखते हैं और इस आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है हमारा ये कहना है कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है ये खुद किसानों ने शुरू किया है जी। और जी। किसान अपने नेतृत्व में खुद ही इसे संगठित करके चला रहे हैं किसी राजनीतिक ताकत ने दल इसको नहीं चलाया है ना ही उसकी कोई ताकत इसके पीछे है किसानों ने लंबे अपने अनुभव से ये समझ लिया है कि उनके हित में क्या चीज है और क्या नहीं है लंबे अरसे से हमारे देश में किसानों के साथ खेती के साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है आ, उस उसी अनुभव के बल पर अभी तक वो टुकड़े टुकड़े जो भी उनके ऊपर दमन हुआ अन्याय हुआ भेदभाव हुआ उनकी खेती के साथ जो है तो उससे वो समझ गए उनके मन में जो अंकित थी वो सारी चीजें एक साथ आ गई हैं जब से 5 जून को हमारी केंद्र सरकार ने राजपरा की मोदी जी की केंद्र सरकार ने तीन काले कानूनों का जो अध्यादेश जारी किया तो सभी चीजें उनके मन में एक साथ समर्ण हो गयी की ये हम पर एक अंतिम हमला है अगर इसको नहीं रोका गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे तो ये आपको मालूम है कि 1991 सौ इक्यानवे से खासतौर पर और उसके बाद जितनी भी सरकारें आई हैं जो कृषि में आजादी के बाद जो किसान आंदोलन के दबाव से जो जो कुछ सुविधाएं या सुरक्षाएं मिलती थी वो धीरे धीरे समाप्त कर दी जैसे सब्सिडी थी उसको समाप्त कर दिया खाद के ऊपर सरकार का नियंत्रण था तो उस नियंत्रण को हटा के सीधे कंपनियों के पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया इसी तरह डीजल को दे दिया बीज जो किसान के खुद खेत का होता था अब ये बीज पूरी तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों देशी और विदेशी के हाथ में चला गया है यहां तक कि कृषि को पेटेंट कानून के साथ जोड़ दिया और सबसे बड़ा आघात हुआ की भूमि अधिग्रहण को हमारा आजादी के आंदोलन में नारा था लैंड टू द टीलर जमीन जोता की जो कृषि करता है काश्तकार है जमीन उसकी है तो इसमें भूमि सुधार जो आंदोलन थे जैसा कुछ रागों में तिभागा मूवमेंट और दूसरे दूसरे आंदोलन एक पर एक देश में होते रहे तो इसमें भी देखने में आया कि ये लैंड टू द टीलर जो है ये नारा बदल दिया गया जमीन कंपनी की सरकार में बड़ी तेजी के साथ देश भर में भूमि अधिग्रहण किया था और उसके खिलाफ जो आंदोलन हुए थे हरियाणा में गुड़गांव और झज्जर दिल्ली के लगते हुए 25 हजार एकड़ जमीन के लिए रिलायंस का ऐसी जेड बनाने का स्कीम थी किसानों ने आंदोलन करके जिसमें हमारे ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने दूसरे प्रभावित किसानों के साथ मिलकर संघर्ष कमेटी बनाई और उसको विफल किया था ऐसा ही आप जानते है नोएडा अलीगढ़ के आसपास में यूपी के किसानों ने लड़ाई लड़ी महाराष्ट्र में रामगढ़ जो रिलायंस का एससी था उड़ीसा के बहुत सारे क्षेत्रों में आदिवासियों को खाली करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट चलाए थे किसानों को उजाड़ने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाए थे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ वहां आंदोलन हुए और ये जो वेस्ट बंगाल में सिंगूर और नंदी में भी ये आंदोलन हुए केरल जैसे राज्यों में भी इस तरह के आंदोलन हुए हैं तो देश भर के आंदोलनों के ही प्रभाव से जो 2013 का कानून बना था हालांकि वो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं प्राइवेट कंपनियों के हित में थी लेकिन मार्केट रेट से चार गुना दाम मिलेंगे और जमीन अधिग्रहण करने से पहले प्रभावित किसानों से बातचीत की जाएगी उनकी राय ली जाएगी ऐसे कुछ प्वाइंट्स थे तो उनको भी समाप्त करने के लिए मोदी सरकार जब तो इसने ऑर्डिनेंस जारी किया वो ऑर्डिनेंस सफल नहीं हुआ आंदोलन हुआ भूमि अधिकार आंदोलन जिसमें हमारा ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन भी था उसने जोरदार आंदोलन चलाया दो साल तक तो आखिर भूमि अधिग्रहण ऑर्डिनेंस चार बार जारी करने के बाद मोदी सरकार को उसको रद्द करना पड़ा था तो ये जो हुआ एक पर एक और किसान लोग मांग कर रहे थे कि हमारा खेती की लागत बहुत ज्यादा है मार्केट में दाम हमको नहीं मिलता है इसलिए बीच में स्वामीनाथन किसान आयोग जो था उसकी रिपोर्टें भी पड़ी थी जिसको लागू नहीं किया जा रहा था भाजपा ने वादा किया था हम लागू करेंगे लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया है तो ये मांग हम करते आ रहे थे देशभर का किसान आंदोलन कि किसानी में जो लागत खर्च है उससे डेढ़ गुणा फसल के दाम बीत कर्ज भी जो किसानों के ऊपर चढ़ा है और जिसकी वजह से चार लाख किसान आत्महत्या करने के लिए विवश हुए हैं हर 12 मिनट में किसान मौत को गड़े लगा रहा है विवश है वो तो इसमें भी कर्ज माफी की मांग करते तो ये एक पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि में किसान सरकार से उम्मीद करते थे और लॉकडाउन कोरोना में तो और भी ज्यादा हमारे प्रवासी मजदूरों के साथ जो हुआ दूसरा जो तो किसानों ने अनुभव किया की कि ये सरकार का रवैया है ये कैसा है ये तो एक मित्र का रवैया नहीं है जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार का रवैया नहीं है ये तो जरूर ये कहीं कही अनहोनी हो रही है और तजुर्बे से समझ गए कि ये अंबानी अडानी जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं बड़े पूंजीपति हैं ये उनकी सरकार है इसीलिए इस आंदोलन में एक चीज देखेंगे ये सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है ये आंदोलन ये आंदोलन अंबानी अडाणी के खिलाफ यानि किसानों में एक एक चेतना नई तरह की चेतना जागृत हुई है कि सरकार के पीछे संसद के पीछे कोई और है जो बैठा है और सरकार को निर्देशित कर रहा है सरकार को डिक्टेट कर रहा है सरकार को कान पकड़ के चला रहा है तो इसलिए किसानों ने अपना अनुभव से ये आंदोलन शुरू किया है ये मेरा कहना है आ, कुछ संगठनों का आ, या कुछ वामपंथी कार्यकर्ता भी है उनका ये आरोप है की ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है वो एमएसपी केंद्रित आंदोलन है मतलब एमएसपी की इसकी बहुत बड़ी मांग है सबसे मतलब प्रमुख मांग है वो आंकड़े के साथ ही सरकारी आंकड़ों के साथ ये दावा करते हैं कि एमएसपी जो है एमएसपी का लाभ सिर्फ छह से लगभग आठ परसेंट जो देश के कुल किसानों की आबादी है उनको ही उसका लाभ मिल पाता है और वो जो आबादी किसानों की है अगर ये पूरे देश के स्तर पर वो बात करते हैं ना कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के स्तर पर वहां पर आंकड़ा कुछ और है तो ये जो आंकड़ा है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो अगर एमएसपी का लाभ छोटे किसानों को और जहाँ तक कि आपके संगठन के नाम में भी क्षतिहर मजदूर जुड़ा हुआ है तो एमएसपी की मांग किस तरह से उसके हित में जाती है और आप इसको किस रूप में देखते हैं देखिए जैसे बिजली कानून में जो संशोधन लाया जा रहा है है। अगर बिजली महंगी हो जाती है तो किसानों की खेती भी महंगी हो जाएगी उनका लागत बढ़ेगी और जो हमारा शहरी या ग्रामीण उपभोक्ता है वो भी उसका भी जो सब्सिडाइज रेट पर थोड़ा बिजली घरेलू बिजली दी जाती है उसके ऊपर भी बहुत भारी भार पड़ेगा और बिजली आज एक बुनियादी जरूरत हो गई है हवा पानी रोशनी की तरह ही तो बिजली का कोई कह सकता है कि बिजली गरीब आदमी तो 10 यूनिट खर्च करता है बड़े बड़े उद्योगपति लाखों यूनिट खर्च करता है इसलिए तो तो इस तरह से बोल के ये बात नहीं है बात है कि एमएसपी जरूर एक एक प्रमुख और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है किसान आंदोलन का लेकिन जब ये तीन काला कानून आ गया है और बिजली बिल आ गया है तो एम थोड़ा नीचे खिसक गया है क्योंकि इन तीनों काले कानूनों में कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है दूसरी बात है कि जो इन तीनों काले कानूनों का जो मकसद है मूल जो मकसद है वो है कि खेती और खेती की उपज तो ये पूरी जो किसानी व्यवस्था है इसमें धना सेठों का मुकम्मल पूर्ण रूप से सिकंजा कायम करना क्यों ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने मुनाफे का अंबार लगा सके आप जानते हैं हमारे देश के बड़े पूंजीपति आज दुनिया के दस बड़े घना सेठ में गिनती है उनकी अंबानी एशिया के नंबर वन हो गए और अभी मोदी जी की कृपा से अडानी उनके बराबर बराबर आ रहे तो ये वो चाहते हैं कि उद्योग में जो आज जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो पतन है मंदी है महामंदी है Okay. उसको उसको कंपनसेट करने के लिए भी और आ, उसके अतिरिक्त भी दोनों तरह से उनका okay. मुनाफा बढ़े और वो और बड़े okay. मुनाफाखोर बढ़े उनका धन बल और बढ़े और बड़े धनासे बढ़े इसलिए उस okay. हमारी कृषि पर मुकम्मल रूप से कब्जा करना चाहते हैं ये मकसद है इन okay. तीनों कानूनों को अगर एक एक करके आप देखेंगे तो कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है आप आप पहला कानून देखिए इसमें फर्स्ट है कि ये जो आवश्यक वस्तु कानून जो था उन्नीस सौ का आजादी के समय हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी दूसरी बहुत सारी चीजें ऐसी किसानों के नहीं थी तो कृषि उपज खपत के हिसाब से कम थी तो उस वक्त और ऊपर से ये जमाखोरी थी तो तब एक देश का खाद्यान्न सुरक्षा की जरूरत से और किसान आंदोलन की जरूरत से जी ये मांग आई थी कि जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो जो आवश्यक वस्तु है लेकिन अभी ये जो कानून आया है इसमें उन जमाखोरों को खुली छूट दे दी जी है जी होता है जिनको जेल के स, जो है सिकंदों के पीछे होना चाहिए था उनको पूरी आजादी दे दी है तो इसका परिणाम दो दो परिणाम निश्चित रूप से होंगे नंबर एक वो जमा जो करेंगे तो सस्ता खरीद के जमा करेंगे तभी तुमको तो ज्यादा मुनाफा मिलेगा इसलिए किसानों की फसल को वो अपने मन मर्जी रेट पर खरीदेंगे और जमा करेंगे बाजार में बनावटी कमी पैदा करके उसको महंगा बेच जी कॉमरेड सवाल एमएसपी पे था MS, मैं सॉरी मैं आपको रोकना चाहूंगा एमएसपी पे चूंकि हम लोग को चर्चा भी कम में समेटनी है तो आ, ये सारी चीजें तो है स्टॉक की जो लिमिट हटाई गई उसका तो निश्चित तौर पर सभी विरोध कर रहे हैं आ, लेकिन जो एमएसपी पे जो विवाद है इस आंदोलन के वर्ग चरित्र को लेकर के जो एक सवाल उठा है उस पर हम अगर ध्यान केंद्रित करें और जहाँ इस देश का जो सरकारी आंकड़े भी है कि छियासी प्रतिशत से ऊपर जो छोटे और सीमांत किसान हैं देश में तो उन छियासी प्रतिशत जो किसान हैं उनको एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता है तो एमएसपी की मांग हालांकि आपने कहा एमएसपी की मांग नीचे आ गई है लेकिन आंदोलन जिस तरह से जिस तरह से आंदोलन में बातें हो रही हैं जिस तरह से हम न्यूज में देखते हैं सुनते हैं तो एमएसपी अभी भी एक बड़ा मुद्दा जो हमें लगता है वो बना हुआ है निश्चित तौर पर जो तीनों कानून है उनके रद्द करने की मांग भी हो रही है और उस पर अलग अलग राय बटी हुई होगी लेकिन हम इस पर और थोड़ा स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं आपसे कि MSP पर आपकी आपके संगठन की दिशा क्या है इस मांग पर आप लोग ठीक ठीक किस रूप में विचार करते हैं और क्या सोचते हैं ये किस रूप में जो व्यापक हालांकि जो मैंने कहा भी आपसे की खेतिहर मजदूर जो आपके संगठन के नाम में भी है उस खेतीहर मजदूर को एमएसपी की मांग कहाँ तक लाभ पहुंचाती है और क्या ये अगर वो उसके नुकसान में है तो ये इस आंदोलन में आपकी इसमें क्या रणनीति है ये देश का छियासी प्रतिशत किसान छोटा किसान है जी मध्यम दर्जे तक का किसान इसका कैपेसिटी नहीं है कि ये अपनी फसल को अपने घर में जमा कर सके जब फसल आती है तो एक लीन सीजन होता है कि दाम कम आ जाते हैं कुछ अर्से के बाद दाम चढ़ने शुरू होते हैं तो ये जो पीरियड है दाम कम आना और चढ़ना शुरू होना ये मान लीजिए एक हर फसल पर एक महीने का ये समय है तो छोटा किसान के पास ये क्षमता नहीं है उसकी ये आर्थिक आ, उसमें बर्दाश्त नहीं है कि वो इसको अपने पास जमा कर सके और जब दाम चढ़ना शुरू हो तब उसका वो मंडी में ले जाए और अपने ज्यादा ज्यादा दान दे लेकिन जो धनी किसान है बड़ा किसान है उसकी तो ये क्षमता है जी। इसलिए एमएसपी के ऊपर अगर खरीद होती है तो ये जो छोटा किसान है और मैग्जिम किसान है छियासी परसेंट इसको फायदा होगा निश्चित रूप से इसको फायदा होगा कैसे फायदा होगा जबकि वो जितना बेचता नहीं उतना खरीदता है ये मैं तो आम, फायदा मैं ये तो हर किसान की फितरत है की हर किसान करीबन करीबन एक दो या बहुत कम चीजें उपजाता है खरीदते एक होने के नाते से उसको भी दूसरी चीजें खरीदनी होती यहाँ तक की भी है कि वो जिस चीज को बेचा था उसी को भी कभी कभी वो उसको खरीदना पड़ता है तो ये जो ये जो स्थिति है इस स्थिति में जो मैंने मैंने शुरू किया था कि ये जो तीन काले कानून आए इनमें एम नहीं है और पहला कानून से हर उपभोक्ता को जो ये महंगी चीजें खरीदनी पड़ेंगी, तो हमारी जो खाद्य श्रृंखला है और खाद्य सुरक्षा है वो दोनों भंग हो जाएंगी और पीडीएस सिस्टम को पहले ही बहुत दूर तक ध्वस्त कर दिया गया है अब जो बच्चा खुचा है वो भी खत्म हो जाएगा तो इसलिए पीडीएस सिस्टम और ये जो भूमिहीन को उपभोक्ता को सुरक्षा देनी ये एक अलग मुद्दा है और किसान को छोटे किसानों को मध्यम दर्जा के किसानों को मार्केट की मार से बचाने के लिए उसको सुरक्षा ये अल, अलग मुद्दा है दोनों ही मुद्दे अपने अपने जगह पर बाजी हुए एमएसपी के okay. माध्यम से और सिर्फ डिक्लेयर नहीं करना खरीद भी करना प्रोक्योर करना ये ये okay. एक किसानों के हित में छोटे किसानों के हित में जिन किसानों की स्थिति ऑलमोस्ट okay. मजदूर जैसी है छोटा okay. किसान क्या है छोटा किसान की स्थिति है सेल्फ अपॉइंटेड लेबर जैसे मेरा मजदूर जो है वो किसी फैक्ट्री में या किसी बड़े किसानों के यहाँ जो काम करता है तो उसको मजदूरी में काम करना पड़ता है वो दूसरे के मजदूरी कर रहा है किसान मजदूरी कर रहा है अपना ही खेत में लेकिन उसको जो तो टो टो टोटल टोटल जो टो टो फसल आने के बाद जो दाम उसके हाथ में आता है उसकी लागत और उसकी मेहनत लगती है उसके हिसाब से देखेंगे तो वो भी मजदूर की तरह ही उसको मजदूरी भी ठीक से नहीं मिल पाती जैसा हमारा भूमिहीन मजदूर कोई तो ये एमएसपी की जो मांग है ये इन किसानों के लिए उतना ही जरूरी है जितना आम तौर पर ये मांग की जाती है अब सवाल आया कि मेरा खेती हर मजदूर ही नहीं बल्कि ये छोटा किसान को भी जो उपभोग उपभोक्ता वस्तुएं जो खरीदनी पड़ती हैं तो उसके लिए सब्सिडाइज्ड रेट्स होना चाहिए ये सरकार का उत्तरदायित्व तो है अगर कोई सरकार जनवादी सरकार है जनतांत्रिक सरकार है तो उसका सबसे पहली जिम्मेदारी होगी कि वो अपने नागरिकों की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उपभोक्ता वस्तुएं हैं, हैं नहीं, जो जरूरी है आवश्यक वस्तुएं, उनका प्रबंध करें कम से कम दामों पर प्रबंध करें। हमारे देश में अभी अनाज की स्थिति क्या है आप देखिए कि वो इतना अबंडेंट है, खुद पूंजीपति कह रहे हैं कि एमएसपी एसपी का क्या जरूरत है इस देश में बहुत सारा अनाज है बहुत सारा वो है तो इतना अबंड और सुप्रीम कोर्ट ने एक एक किसी ए, मामले में कहा भी कि जब इतना अनाज बर्बाद हो रहा है तो आप क्यों नहीं जो कुपोषण के शिकार हैं और जो अनाज की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं, उनको क्यों नहीं देंगे आप केंद्र सरकार ने जितना मेरा जानकारी कहा कि हम देने के लिए तैयार हैं लेकिन राज्य सरकारें ले जाए राज्य सरकारों ने कहा कि हम तो अपना खर्चा लगा कर नहीं ले जा सकते तो बात वही की वही रहेगी तो इस देश में अबंड प्रोडक्शन जो किसान ने की है इसमें भी खेती और मजदूर का बराबर का हिस्सा है इस अबंडेंट प्रोडक्शन जो आज ए, कितना चूआ खा जाता है उसको स्टोर नहीं किया जा सकता और वो ढेर का ढेर बर्बाद हो रहा है, है तो ये जो ये जो है इसको सब्सिडाइज रेट के ऊपर उपभोक्ताओं को वितरित किया जाए ये सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है दायित्व तो है तो वो निभाए इसमें और ये हमारे किसान आंदोलन की भी एक मांग है आज तो तीन कानूनों पर है लेकिन अगर हमारी एक दो तीन चार पांच अगर मांग आएंगी तो पांच मांगों के अंदर ये है कि ये हमारे उपभोक्ताओं को है हमारे ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता है उनको सब्सिडाइज रेट्स पर पीडीएस सिस्टम को मुकम्मल किया जाए सुनिश्चित किया जाए गारंटेड किया जाए ये मांग है इस किसान आंदोलन में अं� जी जी जरूर किसान आंदोलन की जरूरी मांग है ओके हाँ ये नहीं हुई ये मांग शायद इसलिए नहीं है कि अभी हमला जो आ रहा है ना जी और जब हम ये हम हम जो दो तीन मांग कर रहे हैं ये जो आवश्यक वस्तु कानून है इसमें हम बराबर इस बात को उठा रहे हैं है? कि ये उपभोक्ताओं के ऊपर भी ये समान रूप से एक हमला है सिर्फ उपभोक्ताओं से नहीं जो खेती हर मजदूर है जो भी खेती पर डिपेंडेंट है उन पर समान रूप से ये हमला है जी अच्छा दूसरा जो एक राष्ट्रीय एक मंडी करके जो नया मंडी कानून आया उसमें भी ये हमला है और तीसरा जो कंट्रेक्ट फार्मिंग उसके अंदर भी हमला है आज जो सरकारी मंडी है उनमें मजदूर को कुछ तो जो जो घोषित रेट है मजदूरी का वो मिलता है या मिलने के गुंजाइश है वो यूनाइट हो सकते हैं यूनियन बना सकते हैं है? एक मतलब ये ये लेकिन अगर प्राइवेट मंडी हो जाती है तो प्राइवेट स्कूलों का आप हाल देख रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल का आप हाल देख रहे हैं प्राइवेट कंपनी और छोटा छोटा का तो हाल और भी बुरा है तो वहां जो मजदूर को न्यूनतम मजदूरी और अपना प्रोटेस्ट करना और एक बद होने का जो उसका अधिकार है उसको वो इस्तेमाल नहीं कर पाता तो प्राइवेट मंडी होने पे भी मेरा मजदूर का वही हाल हो जाए और आप देखेंगे ये बहुत जगह हो गया है हरियाणा में भी शायद एक जगह अडानी का एक राइस सेलर ये, ये है जो धान को अलग करके और चावल तैयार करता है उसमें मिनिमम मजदूरी है मैक्सिमम ऐसी मशीनें आ गई हैं जो हर काम ऑटोमेटिक हो रहा है तो मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी कंबाइंड हार्वेस्टर जैसे आता है तो मजदूर का जो, मजदूरी जो, नहीं मिलती है तो ये सब ये जो जितना भी बड़ी कंपनियों का खेती के ऊपर कब्जा होगा उतना ही जो आज ग्रामीण भूमिहीन मजदूर है वो उसके ऊपर हमला आएगा पीडीएस भी उसी की मांग है किसान जो आज किसान है वो खुद भी भूमिहीन होता जाएगा बेरोजगारों की संख्या में शामिल होता जाएगा इसलिए ये एक मांग जो है इन तीनों काले कानूनों को ये मांग ऊपर आ गई है ये सर्वोपरी है इनसे निबटना है अभी बाढ़ आ गई है भूकंप आ गया जैसे कोरोना है अकाल आ गया है ओलावृष्टि हो समझ रहे ना तो वो तो किसी को बख्शते नहीं है बाढ़ आएगी तो नहीं है ना कि ये तो धनी किसान का घर है या गरीब की झोपड़ी है समझ रहे ना आपके तो ये एक ऐसे ऐसे कोरोना ने तो नहीं बख्शा है ना किसी को हम गरीब को या उसमें ट्रंप जैसा भी फस रहे हैं एक, एक आपदा है।, है तो इसलिए ये तीन काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई ऊपर आ गई है जी कॉम्रेड आपने आ, आपने जो है एमएसपी के सवाल को पी से आपने जोड़ा है जबकि साथी एमएसपी की मांग का विरोध करते हैं उनका ये भी तर्क है कि पीडीएस की मांग एक अलग मांग है पीडीएस को एमएसपी से नहीं जोड़ा जा सकता है विदेशों में भी जहां पर भी एमएसपी नहीं है वहां पर भी पीडीएस है और हमारे देश में भी जब एमएसपी नहीं था तब से पीडीएस था और जिन राज्यों में एमएसपी पर खरीद नहीं होती है वहां पर भी पीडीएस के लिए सरकार राज्य सरकारें अनाज खरीदती है तो ये हम इसको मिला क्यों रहे हैं ये मैं समझ नहीं मतलब ये एक समझ से बाहर की बात है कि ये हम मिला क्यों रहे हैं जबकि एम का एक अलग मामला बनता है जो मैंने शुरू में कहा कि एम एस छह प्रतिशत या उसके आसपास के ही जो किसान हैं जो बड़े किसान हैं उनको ही ज्यादा लाभ पहुंचाता है और जो कि लगभग जिनको पूंजीपति किसान कहा जाता है धनी किसान या कुलक के शब्दों से नवाजा गया उनको तो इस आंदोलन में हम देख रहे हैं जैसे की कि ऐसे किसानों के संगठन भी हैं और खासकर कहा ही जाता है मीडिया में जो मिनिस्ट्री मीडिया में भी की ये धनी किसानों का है और हम पंजाब हरियाणा के किसानों का सिर्फ है बाकी देश के किसान खुश हैं इस आ, इससे तो ये जो बात है हम वामपंथी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए हम मेन स्ट्रीम मीडिया की और सरकार की प्रोपगंडा की बात छोड़ भी दें तो अगर हम ये देखें कि क्या वास्तव में ये आ, इसका जो नेतृत्व है वो कुछ धनी किसानों आड़तियों सूदखोरों के नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा है और क्या ये उनके हित में नहीं जा रहा है जो आपने शोषण की बात कही जो आपने कैपिटलिस्ट क्लास के शोषण की बात कही आपने मशीनों की बात कई बार गांधीवादी भी कहते हैं मशीनें आएगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी ये तो कुछ वैसी ही बात हो गई तो क्या हम मशीनों का विरोध कर रहे हैं हम क्या यांत्रिकरण का विरोध कर रहे हैं इस, इस माध्यम से जो आपका कहना था निश्चित तौर पर जो स्टॉक की लिमिट हटाई गई है उसका विरोध तो होना ही चाहिए लेकिन मशीनों खेती का जो पारंपरिक जो खेती के तौर तरीके हैं सरकार का ये अलग है उनका भी यही तर्क है कि पारंपरिक जो तौर तरीके हैं उससे हटकर के किसानों मतलब कृषि का यंत्रीकरण होगा नए नए बीज खाद वगैरह उन्नत तरीके के उनको मिलेंगे बहुत सारी कैश क्रॉप वो ले पाएंगे और प्रोसेसिंग में भी वो जा पाएंगे तो ये जो बहुत सारा ये जो बातें आ रही है मिनिस्ट्री मीडिया में उसको देखते हुए और हम हम जब वामपंथी जो दृष्टिकोण की हम बात करें तो उसको देखते हुए क्या एमएसपी की मांग प्रगतिशील मांग आपको लगती है अभी भी हम पीडीएस को अलग कर दें क्योंकि पीडीएस और एमएसपी सीधे जुड़ा हुआ नहीं है ये आप भी शायद इसको मानते होंगे तो हम एम की मांग अगर हम देखते हैं कि एम अगर कुछ थोड़े से चूंकि उससे अड़तियों को फायदा है क्योंकि आप जानते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी या खरीद बाहर होगी तो ये सारे जो लोग हैं इनको ये बाहर हो जाएंगे इनका इनका घाटा होगा तो क्या आप आड़तियों और जो सूदखोर हैं और या जो कुलक हैं जो बड़े किसान हैं उनका आप सपोर्ट करते हैं या आ, इसके बारे में और दूसरी बात अगर हम किसानों के हित की बात करते हैं तो क्यों नहीं हम मजदूरी बढ़ाने की मांग करते हैं इस आंदोलन में कहीं पर भी किसानों की मजदूरी बढ़ाने की मांग जो खेती मजदूर है उनकी मजदूरी बढ़ाने की मांग कहीं भी नहीं आई है दूसरी बात यह है कि कृषि के जो आधारभूत संरचना है उसमें उसमें सुधार करने की बात कहीं पर नहीं आ रही इस आंदोलन में सब्जियों की जो जो तीन सब्जियां हैं उनकी बात हो रही है आलू प्याज और लहसुन लेकिन बाकी की जो सब्जियां हैं फल है दुग्ध व्यवसाय है वो भी किसानों से जुड़ा हुआ व्यवसाय है जो और भी ऐसी चीजें हैं उनमें एमएसपी की मांग क्यों नहीं हो रही है इसके बारे में अगर मेरी जानकारी कम है तो बताइए अगर ऐसा हो रहा है तो तो अगर लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है अगर हम गरीब किसानों की बात करते हैं खेती मजदूरों की बात करते हैं तो सब्जी की फसल उगाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में किसान है लेकिन सब्जी में तो एमएसपी नहीं मिलता है तो उसके लिए इस आंदोलन में जगह क्यों नहीं बन पाई है तो इससे ये साबित होता है मतलब इससे दिखता है कई बार सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं ये जरूर कुछ थोड़े से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जो मुठ्ठी भर किसान है उनके लिए आंदोलन कहीं ना कहीं तो नहीं हो रहा है इस पर आपको क्या कहना है ऐसा है कि ये बात सही है की इस आंदोलन में बहुत तरह के किसान है किसान संगठन दो सौ पचास किसान संगठनों का एक प्लेटफॉर्म है ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति जिसमें हम लोग शामिल है फिर जब ये आंदोलन शुरू हुआ और दिल्ली चलो का आह्वान हुआ ए आई के एस की तरफ से, तो जिसमें दो किसान यूनियन एक पंजाब की बलबीर सिंह राजेवाल और हरियाणा की गुरनाम सिंह सिंह ने ये एक अलायंस दूसरा ये शामिल हो गया और इसका नाम तब दोनों का संयुक्त बैनर का नाम हुआ संयुक्त किसान मोर्चा फिर इसमें एक और अलायस आ गया कि हम भी इस आंदोलन में तीनों कानूनों के खिलाफ हैं, क्यों न आप हमको भी साथ लेकर चलें और हम मिलकर लड़ें, तो उसका नाम है राष्ट्रीय किसान महासंघ और ये मिलाकर पांच सौ किसान संगठनों का एक प्लेटफॉर्म हो गया एक बैनर हो गया एक, एक मंच हो गया इसमें बहुत सारे जो संगठन है इन सभी के अपने अपने सोच मंजिल क्या है ये भी अपना अपना उनका ऑब्जेक्टिव जो है अलग है और संघर्ष करने का तौर तरीका है शैली जिसको कहते हैं कार्य शैली आंदोलन का शैली ये भी अलग अलग है लेकिन ये तमाम भिन्नताएं रहते हुए छोटा बड़ा है और ये मंजिल क्या है कार्य शैली क्या है ये सबकी भिन्नताए है लेकिन एक कॉमन जो खतरा है उसके खिलाफ सभी एकजुट हैं वो तीन काले कानून है। वो है ए, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इनका मुकम्मल खेती के ऊपर कब्जा बात ये नहीं है हमारे राष्ट्रीय बाजार अभी भी पूंजीपति वर्ग के हाथ में है हमारे देश का कृषि का जो चरित्र है वो पूंजीवादी चरित्र है उन्नीस से पूंजीवादी चरित्र है जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और ये होता जा रहा है लेकिन ये अभी हमला है ये एक और एक मुकम्मल हमला है जी तो ऐसी तो स्थिति में ये बात जो कृषि का चरित्र है कृषि का जो चरित्र है उसमें छोटे बड़े की भिन्नताएं रहने के बावजूद विभिन्न मंजिलों और कार्यशैली की भिन्नता के बावजूद जो बचाव करना है वो इनसे करना है तो जैसे आज अंग्रेज के जमाना में आजादी तो सभी को चाहिए थी ना हम शुद के जो शोषण के शिकार थे जो सामंती राजाओं के शोषण के शिकार थे जात पात के थे महिला और पुरुष जो भेदभाव के थे हैं जो भिन्न भिन्न धर्मों में जो भेदभाव था तो नाना प्रकार के भेदभावरों के हम शिकार थे लेकिन इसके बावजूद आजादी सभी को चाहिए थी। तो इसी तरह से इसी तरह से आज जितना किस्म का भी किसान है उन सभी को किसान संगठन वो सभी इनके खिलाफ है नंबर वन नंबर टू किसानों में जो बड़ी आ, संख्या है वो है आ, मैंने कहा छोटा किसान छोटी जोत का और मध्यम जोत तो इसका चरित्र क्या है ये सेल्फ अपॉइंटेड वर्कर की कैटेगरी में है ज्यादा से ज्यादा तो इसको जो हम हम जो एक भाषा कहते हैं सरवारा तो ये जो हमारा खेती हर मजदूर इंडस्ट्रियल वर्कर है जो और भी ऐसा मेहनत का जो है वो सीधे सीधे सरवारा है और वो पूंजी के शोषण का चौथरफा शोषण का शिकार है दमन का शिकार है उत्पीड़न का शिकार ये जो अर्ध जिसको हम कह रहे हैं किसान ये भी पूरी तरह से इसी शोषण का शिकार है तो जो इस तरह के पूंजीवादी शोषण का शिकार हैं, उनका एक साझा मंच है उनका एक साझा अलायंस उनकी एकजुटता उनकी एकता उनका एक संघर्ष के अंदर एक आ, साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत यहाँ उभरती है समझ रहे हैं तो ये ये जरूरत से ही आ, ये है अब सवाल आता है कि मैंने फिर रिपीट करूंगा कि क्योंकि ये लड़ाई जिस तरह की है अभी अभी तो आ, कुछ कुछ चीजें तो ये तीन काला कानून रद्द हो बिजली का बिल वापिस हो समझ रहे और जो दूसरे ऐसे मुद्दे है वो हल हो तब हमारी लड़ाई बराबर की है मैंने जो पांच मांग कही थी पहले एक दो तीन चार पांच उसमें हमारी एक मांग है कि हमारा मजदूर का जो न्यूनतम जो सरकार घोषित करती है तो आज का हिसाब से न्यूनतम छह सौ रूपया अठारह हजार रूपया मजदूरी का रेट होना चाहिए मजदूरी का रोट कुछ कुछ लोग कहते हैं कि किसान को ज्यादा मिलेगा इसलिए मजदूर पहले किसान को ज्यादा मिले तब मजदूर को मिलेगा बात ये नहीं है क्योंकि तो मजदूर जो है वो फसल आने से पहले अपना मजदूरी करता है अपनी लेबर करता है, है? तो उसको मजदूरी तो मिलने का यहाँ सवाल है अब उसको कितना फसल हुई और कितना बाजार में बिक कर पैसा हाथ में आया उसके लिए मजदूर का कोई रोल नहीं है वो तो अर्थव्यवस्था का रोल है उस अर्थव्यवस्था के खिलाफ लड़ना पड़ेगा तो मजदूर का मजदूरी भी एक बराबर की लड़ाई है बराबर की आपके पर्चे में साथी सती मांग नहीं है शायद नहीं वो मैंने कहा ना आज आज जो है होली होली का त्योहार है और दिवाली का त्योहार है जी जन्म का उत्सव है और मौत का गम है तो एक नहीं होता ना एक एक प्रसिद्ध कहावत है कि हर पहाड़ का एक ही गीत नहीं होता है तो आज, आज संघर्ष जिस मुद्दे पर आज इन टोटलिटी में आप किसान आंदोलन को मत आज लीजिएगा कि ये तीन जो कानूनों का हमला है ये आंदोलन इसके खिलाफ है बिजली बिल के खिलाफ इससे निपट लें फिर हमारा अपना अपना है मैंने कहा पहले कि आ, कितना ही तरह के संगठन है हरेक का मंजिला हमारा मांग है कि आउट आउट स्टेट ट्रेडिंग होना चाहिए फसल का फसल को सरकार खरीदे एक निश्चित रेट पर खरीदे और आ, वो उसको खरीद के उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वितरण है वो भी सरकार करे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भीतर हो सकता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में तो होता ही है ये लेकिन एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी अगर वो जनतांत्रिक अर्थ किसी भी वो कोई सी सरकार है जो अपने अपने लोगों का जो है पेट भरने का जिम्मेवारी नहीं लेती भरण पोषण का जिम्मेवारी लेना ये ये बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है आपको आप जितना भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो फंडामेंटल राइट तब तक सब लग्जरी की बात है जब तक इंसान का पेट नहीं भरेगा जब तक इंसान का तन नहीं ढकेगा जिसको रोटी कपड़ा मकान हम जो कहते हैं तो उन बुनियादी जरूरतों में है इसलिए सरकार खुद इसको खरीदे और खुद बेचे ये ये, ये मांग हम, हम लोगों को छोड़कर अभी तक देखने में आई है कि कोई नहीं करता है जी मैं किसी रंग का बात नहीं कर रहा हूँ लेफ्ट राइट जो भी साइंटिस्ट कोई भी हो तो हमारा ये है हम इस मांग को लड़ते आए हैं लड़ते रहे जब हम हम एम की बात कर रहे हैं उसके साथ हमारी मांग है इनपुट्स को सस्ता किया जाए जैसे बीज हमारा खाद है डीजल है इसके दाम जिस तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं अगर ये बढ़ते जाएंगे तो आपका एमएसपी जो भी हो वो शॉर्ट पड़ जाएगा तो ये तो अनाज का दाम ये आ, जो मुझे याद है उन्नीस सौ में जब मैं छह सात साल का बच्चा था मुझे याद है गेहूं सोलह रूपये मण चना 12 रुपए मन आज उसके हिसाब से देखिए दाम तो बढ़ गए किसान उसी तरह से शोषित है, है उपभोक्ता उसी तरह से शोषित है तो क्वेश्चन ये नहीं है तो इनपुट्स के दाम भी घटाए जाए उस पर नकेल हो इसलिए हम कह रहे हैं खाद को आपने डी कंट्रोल कर दिया डीजल को आपने डी कंट्रोल कर दिया और जितने जो बीज है वो सारा पूंजीपति कंपनियों के हाथ में दे दिया है, तो मशीन और कीटनाशक ये सब चीजें उनके हाथ में है ही तो आपने ये सब तो अभी तक दे दिया अभी लास्ट हमला आप कर रहे हैं इसलिए इससे जो एक चौतरफा समग्र हमला है ये आंदोलन उसके खिलाफ है समझ रहे मतलब मैं जो कह रहा हूँ सरल भाषा में होली के गीत अलग दिवाली के गीत अलग तो इसलिए आपका जो सवाल है वो यहाँ इस रूप में इसको लेना होगा कि इससे निपट लें और तब जिसका जो, जो जिस सेक्शन का प्रतिनिधि है हम जिस सेक्शन के प्रतिनिधि हम मध्यम दर्जे का किसान छोटा किसान और खेती हर मजदूर खेती हर मजदूर हमारा उतना ही बराबर नहीं बल्कि हम कहते हैं हमारा हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसके लीडिंग रोल है हमारा हमारा ये खेती हर मजदूर गरीब किसान छोटा किसान मध्यम दर्जे का किसान और इधर इंडस्ट्रियल वर्कर हाँ, खदान का वर्कर यानी जो इस देश का मेहनत कस है वो मेहनत कस एक साथ उठे एक साथ उठे और इस शोषण की जंजीरों को तोड़ डाले तो ये इसलिए मैंने कहा कि मंजिल संगठनों की अलग अलग है कार्यशैली अलग अलग है हाँ? तो इसलिए आज आज जो लड़ाई है वो उसमें ए, तीन तीन ये काले कानून एमएसपी मैंने कहा वो नीचे खिसक जाती है चौथे दर्जे पर आ जाएगी खेले तीन कालों से निपटने दीजिए इवन अगर ये तीन काले कानून रह जाते हैं जैसे कहते हैं ना घोड़े के आगे गाड़ी को नहीं हड़ाना चाहिए समझ रहे ना okay. तो आज और बिंदुओं को इन तीन काले कानूनों की लड़ाई के, के सामने नहीं अड़ाना चाहिए okay. तो ये जहां तक है एमएसपी ये बात सही है कि कुछ ही चीजों में मिल रही है लेकिन ये सब्जियां फल ये बराबर रूप से है, है, हैं, फूल हैं, और चीजें हैं वो भी तो उनके लिए भी अभी तक ट्वेंटी चीजों के लिए है तो बाकी के लिए भी हो ये भी लड़ाई का एक मुद्दा है हमारा ए के एस जो प्लेटफॉर्म उसका भी है हमारा भी अपना रही बात जो सुधार तो सुधार तो जैसे सुधार का सबसे बड़ी बात है कि जमीन जो है लैंड टू द टीडर जमीन उसके हाथ में आनी चाहिए अभी भी उसमें कुत्ता बिल्ली के नाम में अभी भी है ठीक है फिर बीज है मशीनरी है मशीनरी को उस ढंग से ला रहे हैं जो बीज को उस ढंग से ला रहे हैं जो इसी छोटी छोटी कास्ट में फंसा के रखा जाए मशीन का हम विरोधी नहीं है बल्कि हम कहते हैं कि अगर मॉडर्नाइजेशन दो चीज हैं सबसे बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और कृषि के अंदर मॉडर्नाइजेशन हो कृषि में कृषि से मॉडर्नाइजेशन करने से जो बेरोजगार पैदा होगा तो निश्चित बात है वो बेरोजगार बाद में पैदा हो पहले वो उसको रोजगार देने का व्यवस्था का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगे कृषि बेस्ड इंडस्ट्री भी लगे लेकिन क्योंकि हमारे देश में कुंजीवादी व्यवस्था है और ये व्यवस्था वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड महामंदी का शिकार है आज इसके पास कोई उपाय नहीं इनके अर्थशास्त्रियों के पास कोई नुकसान नहीं नु, न, ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्स नहीं है कोई ऐसा नुकसान नहीं है कोई ऐसी दवा नहीं है जो इससे ये त्राण पाल सकते हैं, उबर सकते हैं एक ही है जो मार्क्स ने बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था का हल है कि इसको उखाड़ फिर समाजवादी व्यवस्था क्रांति की चोट से की जाए ये ही है तो ये ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और कृषि का आधुनिकरण है मशीनीकरण है ये सिर्फ समाजवादी व्यवस्था में हो सकता है और इसके लिए क्रांति का होना अनिवार्य क्रांति का होना अनिवार्य लेकिन तब तक हम कहते हैं कि मान लीजिए आपका शहर में बहुत सारा रिक्शा चल रहा है।, है बहुत सारा तांगा चल रहा है उसको आप जब तक विकल्प रोजगार के लिए उसका नहीं व्यवस्था करते हैं तब तो हटात से मशीन लेंगे ये भी एक बिंदु तो हो जाता है लड़ाई का तो इस रूप में ही हमारा कहना है कि कृषि में कृषि मजदूरों को विकल्प रोजगार दिए बिना आप ए, इसी में क्यों दफ्तरों में आप देखिए जो कंप्यूटराइजेशन हुआ है हम तो कंप्यूटराइजेशन के विरोधी नहीं है लेकिन कंप्यूटराइजेशन का इस मायने में ओटोराइजेशन का विरोधी है कि आप मजदूर को निकालकर मशीन को ले आए आपको तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी बोनस नहीं देने पड़ेगा मिनिमम वेज भी नहीं देनी पड़ेगी और आपने मशीन मजदूर को निकाल के बाहर कर दिया बेरोजगार कर दिया उसका संघर्ष का अधिकार भी छीन लिया चार लेबर को तो ये जो आप कर रहे हैं इसलिए उसका विरोध करना तो इस परस्पेक्टिव में हमको देखना पड़ेगा ओके okay. और, और तो मैं एक बात रिपीट करूंगा आजादी की जो सभी को थी पूंजीपति चाहते थे देश का सारा जो विदेशी पूंजीपति ब्रिटिश साम्राज्य आए के हाथ में है इसकी बागडोर हमारे हाथ में आ जाए भगत सिंह ने इसको बड़े सुंदर ढंग से दिखाया था कि इसकी बागडोर किसान मजदूरों के हाथ चाहिए समझ रहे ना तो ये, तो ये संघर्ष है और आगे भी रहेगा लेकिन आज तो सभी पर हमला आ गया इसलिए तीन काले कानूनों के खिलाफ विनय खिलाफ है इसलिए ये होली और दिवाली का सवाल यहाँ आ जाता है हाँ जी कॉमरेड बहुत सारी बातें हैं जिस पे बहुत कई व्यू हैं बहुत पूरे देश के स्तर पर अलग अलग संगठनों के अलग अलग व्यू हैं निश्चित तौर पे ये आपका व्यू है और हमारे श्रोता जो भी हैं वो अपना कमेंट देंगे इस बारे में अपनी उनकी जो भी राय है अंत में क्योंकि चर्चा हमें समेटनी पड़ेगी तो अंत में अगर कुछ बातें छूट गई है आप संक्षेप में कुछ कहना चाहें तो हमारे श्रोताओं को कह सकते हैं हाँ, हाँ मैं एक दो बात इसमें कहना चाहूंगा कि जब से ये तीन काला कानून आया था और इससे पहले हम जो हमारे एआई के एससीसी जो लड़ रही थी तो वो तो है ज्वाइंट मूवमेंट की बात हम अपना प्लेटफॉर्म से उन सभी मांगों के लिए हम लड़ रहे थे जो मेरा खेती हर मजदूर का रोजगार का सवाल है कि ये मनरेगा का रोजगार ये व्यापक उसको खोला जाए इसमें मजदूरी का रेट न्यूनतम तो मजदूरी रेट एटलीस्ट होना चाहिए है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट के ए, अलाउंस की बात है आज तक लागू नहीं हुई तो ये हमारा पांच छह मांगों में से ही एक मांग है बुजुर्ग हो जाते हैं आप दूसरे दूसरे रोज सरकारी या प्राइवेट में होते हैं उनको पेंशन की व्यवस्था कहीं ना कहीं है लेकिन जो किसानी में खेती हर मजदूर है उनको पेंशन की व्यवस्था क्यों नहीं है और उनके ऊपर ये मेहरबानी और ये भिखारी की तरह उसको देना और उसको उसको दिन रात घुमाना ये कहा की बात है उसको एक सुनिश्चित ओल्ड एज पेंशन ये सब रहे तो इन मांगों के लिए होता रहा हमारा और पांच जून से जब से आए थे हम साझा आंदोलनों के साथ साथ हमारा अपना भी केकेम के, के प्लेटफॉर्म से हम लोग इस तरह से करते रहे हैं कि हमारी ये बातें भी दबे नहीं समझ रहे हम छोटा छोटा कन्वेंशन करते रहे हैं और उनके माध्यम से जलसा जुलूस करते रहे उनका माध्यम से तीन को सामने रखा है समझ रहे हैं आप बिजली बिल और तीन को और साथ साथ इन मुद्दों के ऊपर भी जैसे 25 सितम्बर को इस प्लेटफॉर्म से दिल्ली चलो प्लेटफॉर्म से ग्रामीण भारत बंद की काल आई थी हमने पूरा हिस्सा लिया इसके बाद इसकी कोई खास काल नहीं थी 5 तारीख को रोड जाम की काल थी, वो भी हमने हिस्से लेकिन 14 अक्टूबर को हमने अपनी काल दी और चौदह अक्टूबर को हमने ब्लॉक स्तर पर तहसील स्तर पर आंदोलन जो किए उन आंदोलन इन तीन कानूनों की होली फूकते हुए हम बाकी अपने मुद्दों के ऊपर भी हमने ध्यान को केंद्रित किया इसमें हमारे बहुत सारे कामड़ो को अरेस्ट किया गया है हमारे हरियाणा के जो स्टेट सेक्रेटरी थे उनको तीन दिन इसमें जेल में रखा गया आंध्र प्रदेश में जेल में रखा गया है अभी हम जो 300 जो धरना मंच चल रहा है देश में हमारा धरना मंच उसमें बराबर हमारा खेती हर और मजदूर और महिलाए महिलाए ये बराबर का हिस्सेदार और ये जितना चार पांच छह बोर्डर है यहाँ बोर्डरों में भी आप देखेंगे ये हमारा खेती और मजदूर किसान और महिलाएं छात्र युवा जिस हैं ये सब हैं आज भी एक ट्रैक्टर रैली है तो हमारे पास ट्रैक्टर कम से कम हमारे साथियों का मध्यम दर्जा किसान लेकिन भी हमने संघर्ष कमेटी बनाई हमारा जो सबसे ज्यादा जोर है कोई ऑर्गेनाइजेशन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है कि संघर्ष कमेटी बनाई जाए जगह जगह गाँव गाँव में मैं जिक्र कर दू ये थोड़ा सा कि अगर रूस में मजदूर किसानों ने अपनी क्रांति को फतह किया था चार से आई को हटाया और फिर पूंजी से आई को हटाया तो उसका एकमात्र शक्ति थी सोवियत यानी जनसंघर्ष कमेटी तो आज भी हमारे देश में जनसंघर्ष कमेटियों का निर्माण हो गांव गांव में हो ये जनसंघर्ष कमेटी किसी वीजे से मेरा संगठन है ऑल इंडिया किसान के हित महत्व इसकी नहीं ये गाँव के ग्रामीणों की जो संघर्ष में है ईमानदार है जिनके ऊपर कुछ भरोसा किया जा सकता है और जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे ऐसे लोग इस संघर्ष कमेटी में आए और ये संघर्ष कमेटी का अगर पॉलिटिकल लोग आते हैं या कोई दूसरे किसान संगठन तो उनकी बात सुने लेकिन फैसला खुद लें अपना आंदोलन अपने हाथ में रखे तो हमने कुछ कुछ गांवों में जैसे सोनीपत जिला है सोनीपत जिला में हम लगातार ये सिंगू बोर्डर के दोनों तरफ भी एंटायर सोनीपत जिला में हरियाणा में देश भर इस तरह का संघर्ष कमेटी बना रहे हैं उन संघर्ष कमेटियां के माध्यम से जो भी पुकार दी कि भाई ये ट्रैक्टर रैली का है तो आज सौ से ज्यादा ट्रैक्टर हमारा ये हमारी पुकार पर आया है, है? तो ये आंदोलनों में हम बराबर का भागीदारी कर रहे हैं और जो जो महिला क्योंकि ये जो किसान है किसान सिर्फ पुरुष नहीं है ये तो आप समझते हैं किसान ही बल्कि मैं कभी कभी कहूंगा पुरुषों से ज्यादा हिस्सेदारी महिला होगी तो ये महिलाएं भी हम इसमें बराबर का भागीदारी कर रहे हैं और किसान घरों से स्टूडेंट्स आते हैं जो किसानी पर हमला होगा तो स्टूडेंट्स यूथ ये सब मिलके तो ये एक जन आंदोलन हो गया जो मैं लास्ट पॉइंट करना चाहता हूँ ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं लास्ट ये जन आंदोलन है बुद्धिजीवी है लेखक साहित्यकार रंगकर्मी है, रंग है नाटककार ये सभी क्योंकि ये हमले को अगर नहीं रोका गया नहीं रोका गया तो जो कॉरपोरेटाइजेशन हमारे देश में होगा है जो अमेरिका और दूसरे यूरोप के देशों में हुआ है आ, वो होगा और टू पार्टी सिस्टम ये ये आंदोलन ही है जिससे मुक्ति का रास्ता खुल सकता है चुनाव होते हैं एक पार्टी शासन से आ, हटती है दूसरी आती है लेकिन उसी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था मजबूत होती हुई चली जाती जो हमारे देश का अनुभव है ये भी तो किसानों ने इस बार देखा है इसलिए किसी राजनीतिक पार्टी को नजदीक नहीं आने देगा किसी ने आने की को कोशिश की उन, उनको नम्रतापूर्वक कह दिया कि आप जाइए अगर किसी ने आ, फिर भी दबाव बनाया तो उनको अडा दिया ये, ये लड़ाई हमारी किसानों की है आ, हमारे शोषितों की है और हम इसको अड़ानी अम्बाणी का हाथ नहीं जाना अब इसमें एक सुर देखिए आप अगर मान लो ये सुर चलता रहा तो ये सुर किसके पक्ष में है ये सुर तमाम शोषितों के पक्ष में है और गाँव के भूमिहीन खेती और मजदूर और छोटा किसान मध्यम दर्जा के किसान आगे चल के हो सकता है अडाणी अम्बाणी के खिलाफ यानी एंटायर कैपिटलिज्म के खिलाफ ये जो शोषण के खिलाफ लड़ाई हो जब दूसरे लोग कहाँ तक चलेंगे कहां तक नहीं चलेंगे तीन कार्यकाल उन चल रहे हैं आगे चलेंगे की नहीं चलेंगे ये तब बात बात आएगी तब तो आज ये जन आंदोलन है और ये तीन काले कानूनों के खिलाफ है बिजली बिल के खिलाफ है उसको हमने जीतना है इसमें हम जीतते हैं तो बाकी हमारे मुद्दों में भी हम जीतेंगे निश्चित रूप से ये मेरा कहना है जी शुक्रिया कमेंट हमसे बात करने के लिए हमारे श्रोताओं के लिए ये अपने विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया ठीक है थैंक यू पवन भाई रेडियो का भी बहुत धन्यवाद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 सहकार रेडियो कॉम पर विजिट करें जन मन की बात